भाकर का सबसे पहले उठाते हैं वो अतिरिक्त चार भाव पदार्थ मान रहे हैं उनके बारे में तो गुणत्व तो गुण तो गुणत तो हमने पहले वर्णन कर चुका है अतव गुण में अंतर्भाव हो गया गुण प्रकट में इस पर विचार करके निर्णय दे दिया गया है ये गुण है करके अतव तो द्रव्य नहीं रह गए अब है सादृश गौगत गवेसादृशन तो तत्वाम नवदेज गौगत जो गवे का सादृशता है वो कोई तत्वाता नहीं है पदार्थस्तु नहीं मानना है क्योंकि गवयगता गुण अवयसा गवी च वर्तमान गवी गवैसादृश प्रतिपत्तिपत्ते है तो गवयगत जो गुण है गवयगत जो अवय है और जो गव्य है इनके द्वारा में में वर्तमान होने से उन सब सब का जो है, वे दिखाई दे रहे हैं इसीलिए गाँव में गवेव के गव्य साक्ष होती है अतएव द्रव्य गुण अवय क्या है द्रव्य गुण और सामान्य मन जाति में अंतर्भव कर देना चाहिए नु? सदृशता मतुणावय अवयव एक मति अदाते यहाँ ती न चलती तदप्युक्त शंका करने वाले पूर्व पक्ष पूर्वपक्ष कवै कत्यु कुछ गुण अवय और सामान्य का योग गांव में रहकर साकृति का नियामक नहीं हो सकता क्योंकि सदृशता मते है जो आपका मती है सदृशता मते है गुणाव सामान्य मात्र प्रत्ये गुण अवयव और सामान्य मात्र प्रकृति लिया जाता है फिर तो तैत मत मति मती क्या होनी चाहिए तत्व एम ऐसा होना चाहिए तद्वद तदेव अयम ऐसा होना चाहिए वही यह है जैसे जो देव मुंबई में देखा उसको देखिए तो क्या कहेंगे आप सैम क्यों गुण की सादेशता है वही है अवय में सादस्यता है सामान्य साक्षता तो तदैवयम आना चाहिए तद्वदयम नहीं होना चाहिए अत्र तू लेकिन यह होता क्या बुद्धि तत्व यदि मत रूप जाए थे तद्वत्व गौ वै गो एव गव एव गनी गवय ग भवनात् ने कहा है प्रभागर्ग जो अनुयायी है नए विवेक नामक ग्रंथ में ती ती न तदिति तदवत ऐसी बुद्धि होती है तत्कर्गी बुद्धि नहीं होती है कहना का अनुचित है क्यों अयुक्ता गुण अवयव अवय सामान गिरूप्युय स्वरूपे बुद्धि विषयत्म आपकी दृष्टि से देखते हैं क्योंकि शब्द जो व्यवहार होता है तदेवयम तदयम दृष्टिकोण पर निर्भर है आप इन गुण अवय और सामान्यों को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं जिस दृष्टांत को समझ लो एक बालक है उसकी अपनी स्वरूप दृष्टिया विचार करेंगे तो आप क्या कहेंगे देवदत्तम लेकिन जब उसको किसी के पुत्र दृष्टिया देखें तो आप क्या कहोगे यज्ञ दत्त पुत्रोयम कहोगे यज्ञ का बेटा किसी भिन्न हो गया क्या वो देवदत्त करके व्यवहार हो गया यज्ञ जन्यो एयम कर व्यवहार हो गया तो दोनों व्यवहार अलग तो हैं व्यवहार तो भिन्न है शब्द भिन्न है लेकिन एक स्वरूप दृष्टिया है एक तजनक दृष्टिया है उसको पैदा करने वाले का दृष्टिकोण से विचार के किससे जन्य है ये तो पूछ जनक का बात आ गई तो यज्ञ देते उसके पिता जनक है त्रष्टिया तो यज्ञ पुत्र व्यवहार हो गया यहां पर स्वरूप दृष्टिया विचार करते हैं और अथवा गवाशर तत्व आकारण देखते हैं गवाश तत्व आकार देखेंगे या स्वरूपेण देखेंगे दो गवाश तो गवाशर आकरण देखोगे तो तद्वत हो तो तो जाएगा और स्वरूपेण देखोगे तो तदवय हो जाएगा वही करे गुण गवय गुण अवय सामान्या गवय में रहने वाले गुण अवय और जाति को लेकर यदि आप गवाश्रतत्वाकारेण यदि उनको आप क्या करेंगे गो आश्रपण करना चाहते हैं तब हम क्या कहेंगे तदव अयम एक तब तद्व इत्यादि बुद्धि विषय तम बहुत तब ये जो गुण अवय जाति है क्या हो जाएंगे तद्वत इत्या बुद्धि का विषय हो जाएंगे स्वरूपेण निरूप तो और स्वरूप को लेकर रहे हो तो, अनुवर्ता तो, तब बुद्धि विषय क्या होगा? बन जाएगा कौन गुण अवय और सामान्य दृष्टान समझा यथा देवदत्त यज्ञ तो जन्यत्व निरूपी मानो यही देवदत्त को जन तो निर्पण करना चाहोगे तो उसका व्याख्या क्या कहूंगा पुत्र बुद्धि करूंगा तो पुत्र बुद्धि प्रकार यह वास्तव में दृष्टिकोण पर निर्भर है आप किस दृष्टिकोण से किसको कहा देख रहे हैं आप अवयों को ही सीधे देखना चाह रहे हैं तो तदे हो जाएगा अवयवों को गौ आश्रितत्व न देखना चाहते तदव हो जाएगा वे अवय ये अवयव समान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये अवयव ही गो में है ऐसा कह देंगे तब तदव आ जाएगा और स्वरूप विचार करेंगे तब तो वहां पर वैसा नहीं होगा तदय हो जाएगा कि दोनों अवयवों में सादृश्यता है गुण में सादृश्यता है और जाति में भी सदृशता है इसलिए साधन पदार्थ मानने की जरूरत नहीं पड़ता है अपेक्षा और दूसरी बात सादृश्य तत्व सादृश्य को हम मान लेंगे तो और भारी समस्या हो जाएगी जब यह इस प्रकार वार होता है इससे यह थोड़ा सदृश है उससे यह ज्यादा सदृश है तब सादृश्य रूप पदार्थांतर में नृत्य अधिकता मानोगे प्रभाकर मत में सादृश्य में कोई परिमाण होता ही नहीं ये पदार्थ अंतर मान लिया मान लो आपने उसको पदार्थ भिन्न पदार्थ मान लिया भिन्न पदार्थ मानोगे तो उस पदार्थ में द्रव्य में पूछूंगा ना उस सादृश नामक द्रव्य में क्या गुण है कोई गुण तो होगा कुछ न कुछ जब आपने उसे एक द्रव्य मान लिया है या कोई भाव पदार्थ मान लिया है उसे लक्षण कराओ स्व वर्णन करो उसका क्या है क्या नहीं है तो वहां समस्या होगी आपको परिमाण आदि मानना पड़ जाएगा ना गौ। ना पुना गोगे जो के साथ वाह में अधिक सादिशता है का दृष्टिकोण से देखते हैं तो अत्यंत अल्पत्व पशु और यह चार पैर भी चार पैर है इसके भी चार पैर है ना ये पशु भी पशु है इसके भी होते उसके भी थाना होते आकार अलग है स्वरूप अलग है तो मिल ही रहा है आप बताइए क्योंकि नहीं भवन मत है सादृश अल्पत थो बहुत थो संभव था क्योंकि आपके मत में साहुता संभव नहीं है चक परिमाण भेदत अल्पत बहुत तो ही अरे बड़ा परिमाण वाला है सुवर छोटे परिमाण वाला है इसीलिए कहा गांव में देखा गवय के दृष्टिकोण से गांव में ज्यादा सदस्य बोध दिया और सुवर का दृष्टिकोण से गाँव में ही मैं अल्प सदृशता देख रहा हूं हम सादस्य न सुवर में न गवै में देख रहे हैं उन दोनों का हम कहा देख रहा हूं गाय में देख रहा हूं और गाय तो उतनी परिमाण वाली है ना जब गवाई का परिमाण तो गई के साथ साथ तुम गाय को देखोगे तो गाय बड़ी हो जाएगी क्या और सुवर के साथ साथ तुम गाय में देखने लग जाओ तो गाय छोटी हो जाएगी परिमाणकृत भेद भले ही जिसकी साजिशता में देख रहा हूं उन वस्तुओं का परिमाण वाले भेद हो लेकिन जिसमें साजिशता को घटा रहा हूं उस वस्तु में तो वही का वही परिमाण है कोई अंतर से नहीं रहा इसलिए परिमाण भेदात गवय और वराह का कहा परिमाण भेद है गवय और वराह में परिमाण भेद परिमाणे वजह से गौ में भी बहुत कल्पना में कर लेता हूं ऐसे ही प्रभा कर कहते हैं इतना द्रव्य व्यतिरिक्त से परिमाण द्रव्य से अतिरिक्त में एक तो परिमाण होता ही नहीं है अच्छा आश्रय परिमाण भेदात परिमाण भेद आश्रयगत तो परिमाण भेद से कि परिमाण भेद मान लूंगा, ये भी नहीं कर सकते एक, गोर एक, एक का वही कवि है अत हर, हर फिर आपके हाँ मत में कैसे हो गए बात है हाँ? आप तो पदार्थ अंतर नहीं मानते हो उसका द्रव्य भी नहीं कहते हो उसका गुण द्रव्य जाति तीनों तो कर रहे हो, कि आपके घटेगा तब कहते हम अस्मते गुण अवयव सामान्य नाम अल्प संख्या भाजाम संख्या भाजाम सादृश्य बहु संख्या भाजाम भाजाम दीर्घ गड हो गया संख्या भाजाम सादृश्य बहुत तो विवेक सुख रहा हम क्या करेंगे तो हम गौ में अल्पत्व कैसे मान लेंगे क्योंकि गवैव ग अधिक गुण गौ में है गवयगत अधिक अवय की सदस्यता गौ में है गवयगत जाति की अधिकांश को गौ में विद्यमान दिख रहा है इसे हम अल्पत तो जो आरोप कर रहे हैं या बहुत तो जो आरोप कर रहे हैं जिस पदार्थ की सदस्यता देख रहा हूं उस पदार्थ पदार्थगत गुण अवय और सामान्य की अधिकारिकांश अरिक का सादसता होने पर गौ में भी बहुत सदृश कर दिया जाता है अच्छा हमारे हमें कोई आपत्ति नहीं हमें गाँव में तो बहुत अल्पतम नहीं मान रहे वास्तव में गुणों के अधिक है। अल्प गुणों के अधिक सदृशों की जाए गाँव में तो गौ को कहता है, है अधिक अवयों की सदस्यता है तो गाँव में कहते बहुत सदृश कर दिया गया कम अवयों की सदस्यता है तो गाँव में कम सदस्यता कर जाता है इसलिए जिन पदार्थ की सदस्यता में ला रहा हूं गाँव में उन पदार्थगत गुण अवयव और जाति की न्यूनादिकता के आधार पर जिस पदार्था दिखी की जा रही है उसमें न्यूनादिक व्यवहार कम कर लेते हैं अतएव हमें पृथक उच्च मानने की जरूरत नहीं है तस्मात द्रव्यादिश आप अंतर्भाव इसे द्रव्यादि में ही साजिश का भी अंतर्भाव हो जाएगा पृथक पदार्थ अंतर मानने की जरूरत नहीं है इस प्रकार से और उनका और क्या रह गया समवाय है ना शक्ति सादृश संख्या समवाय शक्ति भी हमने अंतर्भाव कर दिया गुण में सादृश्य का खंडन हो गया संख्या का भी अंतर्भाव हो गया अब रह गया समवाय और समवाय को जब खंडन करूंगा वैशेषकों के साथ खंडन कर देंगे वैशेषिकों ने अधिक क्या माना था विशेष और समवाय ये तो अधिक माना उन्होंने इसलिए उन दोनों इकट्ठा ले रहे हैं खंडन हो गया प्रभाकर का भी खंडन हो जाएगा प्रभाकर खंडन हो गया विशेष सही खंडन करने से का भी हो हो गया इसे दोनों की तो सम्म को काट दो समाचारिण सदर समान है तात्पर्य का है विशेष और समवाय दोनों शिष्यविशान के समान ही है समझो खरगोश के सिंग के समान झूठी कल्पना है वास्तव विशेष नाम पदार्थ यादार्थ है ही नहीं जैसे खरगोश का सिंग नहीं होते क्यों सिद्ध प्रमाण अभाव इनकी सिद्धि में कोई प्रमाण नहीं है तो पक्षी खड़ा हो जाएगा नहीं नहीं ननो विशेष सिद्ध अनुमान पहले विशेष घोटारा है विशेष सिद्धि में अनुमान जरूर है क्या समान समान सामान जाती परमाणव यपक्षे परस्पर व्यावर्त धर्म संवाइन ये साध्य द्रव्य घटव तदयुक्त या उनका अनुमान उचित नहीं बनता वो कहते है समान जातीय और समान गुण एवं कार्य वाले जो परमाणु हैं, उन परमाणु को अलग अलग करने के लिए बीच में विशेषता खिचड़ी हो जाएगा ना खरीद मुक्तात्मा क्या होगा लड्डू बन जाए के। उनको भी अलग अलग करने के लिए कोई चीज तत्व पीछे मानना चाहिए क्योंकि पहले जो भेद आदि थे इक्कीस प्रकार का जो वो नहीं रहा अब भेदक नहीं रहा भेदक कोई कोई मानना पड़ेगा भेदक क्या है इसलिए विशेषण पदार्थ मान लिया वही कहते हैं परस्पर व्यावर्तक धर्म समायना पवर परस्पर व्यावर्तक धर्म ने गुण जैसा गुण जैसा समय ना गुण नहीं विशेष क्या है एक पदार्थ है वो पदार्थ उन परमाणुओं का धर्म है गुण जैसा धर्म है इसलिए परमाणु में जैसे गुण रहते हैं वैसे विशेष भी विशेष संवाय संबंध वाला हो जाएगा परमाणु और मुक्ता परस्पर व्यावर्तक हो गया विशेष उससे निरूपित संवाय संबंध वाले हो जाएंगे ये सारे परमाणु और मुक्तात्माएं वे द्रव्य घटों के समान इस घटकों को भी अलग करने के लिए कुछ पीछे मानना पड़ता है ना उसी प्रकार से जो है यहाँ भी, भी भी इनके भी कुछ मानना पड़ेगा तब सिद्धांडि दृष्टां को पकड़ लेता है दो घट का बीच में नित्य द्रव्य प्रत्येक विशेषास्त है ना नित्य द्रव्य वृत्ति मानते हो अनित्य द्रव्य में तो है नहीं अनित्य द्रव्य में व्यावर्त कौन है असम घटा अय घटो पृथक उसके लिए क्या करेंगे आप पृथक नाम को गुण मान लिया आपने तब सिद्धांति कहता है उसी से परमाणु में भी काम चला लो ना क्या जरूरत है बीच मान लेंगे जो पृथकत्व एक घट को दूसरे घट को अलग कर सकते मनुष्य को, को दूसरे मनुष्य को अलग कर सकता है क्या वो पृथक नाम के गुण को परमाणु में मानने से वह एक परमाणु को दूसरे परमाणु से अलग नहीं कर पाएगा एक मुक्तात्मा दूसरे मुक्तात्मा को अलग करने के लिए पृथक नाम गुण समर्थ नहीं हो पाएगा क्या आप अपने को किस आधार पर निर्णय ले रहे हो ये परमाणु को अलग कर नहीं सकता घटों को अलग कर सकता है या को उखाड़ फे विशेष नाम के मांग लो परमाणु के पीछे विशेष मुक्तात्मा के पीछे विशेष घटों का आदमियों का सबके पीछे विशेष मांग लो एक नाम से पुकारो ना दो अलग पदार्थ मांगते इसलिए कहते हैं सिद्ध साध इस अनुमान के द्वारा जो से रहा है उसका नाम आप पहले विशेष रखते हो वास्तव में है, कि हमारे सिद्ध है, उसी को आप अनुमान से कर रहे हो, बुद्धि विषय विशेष भाषण वैशेषिका दूषिका वेदित जो कहते हैं नित्य द्रव्य मात्र में रहने वाली मात्र बुद्धि का विषय होता विशेषण पदार्थ है ऐसा कथन करने वाले उन वैशेषिकों का मत खंडित हो गया समझो अब आए जो कि वैशेषिक एक प्राभगत सब है ये सभी समय को मानते हैं ना ये लोग उन इकट्ठे ले रहे हैं पूछते हैं उनसे पहले समवाय का प्रत्यक्ष होता है कि अनुमान से तुम निर्णय लिए हो समय भी प्रत्यक्ष अनुमान व प्रमाण समवाय में प्रत्यक्ष प्रमाण को आप मानते हो या अनुमान प्रमाण को मानते हो नीचे एक बात छोड़ गई देखो वहां अर्थांतर नाम का एक निग्रह स्थान है प्रकृता अप्रति संबद्धार्थम अर्थांतरम न्याय पांच दो सात यहां जो सिद्ध साध्यता दोष दे रहे ना वो अर्थांतरता है जो अर्थ आप करना चाहते थे उससे फिन्न अर्थ सिद्ध हो गया आप अपने एक पदार्थ करने चल पड़े वो क्या हो गया लेकिन उल्टा हमारे पदार्थ सिद्ध हो गया उसको हम दोष भी कहते हैं सिद्धि पृथक क्या उनके लिए वैशिष्ट के लिए अनिमत था वो अनभिमत पृथक जो उनके लिए अनभिमत है और विमानस के लिए अभिमत है ऐसे पदार्थ सिद्धि हो गया और जो उनका भी था क्या विशेष उसकी किसी नहीं हो पाया जो कि पृथकवादी के लिए सिद्ध साधन मात्र है ऐसे को अर्थांतरता है उसका हो गया समवायप अनुमान प्रमाण हम पूछा जाता है संवाय में प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास या अनुमान प्रमाण है किस प्रमाण सिद्ध करते हो तदर्ण तार्किका भी मतम प्रत्यक्ष तार्किकों के द्वारा प्रत्यक्ष स्वीकृत नहीं संवाय का कोई प्रत्यक्ष नहीं कर सकता है प्रतिभास कि तो किसी भी के द्वारा उसका नहीं होता सूत्रकार ने कहा है कार हो ये इदमिति, ये इदमिति इदमिति कार्य ऐसा जो कार्य और कारण के का बीच में ज्ञान उत्पन्न हो रहा है उसका कारण होता है वस्तु नाम सूत्र है सात दो छब्बीस उसके अनुसार पटाश्रम शौक्लम यह हाँ पटे शौक्लम इत्यादि प्रतीतियां इंद्रिय के अन्वय उत्पन्न होती है अतः समवाय प्रत्यक्ष है ऐसा भी नहीं कह सकते आप तो मूल में देखो नच पटाश्रम शम यहम इत्यादि प्रत्याय नाम इंद्रिय अन्वय व्यतिधानी महिला क्या कहा था प्रत्यक्ष की व्याप्ति सदा इंद्रिय व्यति का अनुसरण करता है यत्र इंद्रिय प्रत्ये का जो संबंध है, का है और इंद्रिय का व्यतिरक है उसको प्रत्यक्ष संबंध से ज्ञान का नाम और इंद्रिय संबंध नहीं है तो उत्पन्न नहीं हो ऐसे ज्ञान का नाम प्रत्यक्ष ज्ञान आपने कहा था और यहाँ भी इंद्रिय संबंध अनुविधा है ना कहा पटाश्रय शुक्लम यह पटे शुक्लम भी मीमांसकों के द्वारा कहा हुआ प्रत्यक्ष का लक्षण तो घट रहा है मीमांसक लोग जो प्रत्यक्ष के लिए व्याप्ति बताए थे यत्र यत्र इंद्रिय अनुविधायित प्रत्यक्ष जो कहे थे आ तो रहा है तब कहेंगे विधान प्रत्यक्ष हमारे मतानुसार मीमांसक मतान प्रत्यक्ष का लक्षण वाले घट जाएगा इन वैशेषिक मानेगा क्या संवाय रूप से प्रतिपन्नता क्योंकि सबसे पहली बात इस प्रती में संवाय विषय है कैसे आपको भले मान लो हमारे अनुसार प्रतिशत घट भी रहा हो लेकिन फिर भी हम पूछते हैं इस प्रतिशत ज्ञान का विषय संवाय है यह कैसे निर्णय हुआ ज्ञान क्या था पटे शौक्लम यह पटे शौक्लम या पटाश्रयम शौक्लम इस ज्ञान में संवाय कहा दिख रहा है आपको इंद्रिय अनुव्य होता अनुव्य होता अनुविधान करते हुए संवाय इस प्रती का विषय है यह निर्णय कैसे आपने ले लिया कहते समवाय रूप से विक्रतिपन्नता क्योंकि समवाय का स्वरूप ही अभी विवादास्पदों से करना बाकी है तो प्रत्यानाम ये शाम प्रत्याय नाम समवाय है इसे इन प्रत्ययों के अंदर समय विषय रूपन प्रतीत हो रहा है यह असिद्ध है पटान विदाई नहीं कर शोकलिदा शौक्ल्य है तो पटाशा शौक्ल है पठ नहीं है तो पटाशा शौक्ल भी नहीं है अर्थव तो क्या है पट और शुक्ल का बीच ताजात्व संबंध प्रतीत हो रहा है अरे पटाशन और में ताजात्व संबंध ही विषय माननी चाहिए समय समय को नहीं मानना चाहिए पदार्थ मानने का मतलब है का मतलब यह हुआ ना दोनों स्वतंत्र वस्तु होंगे उसके बीच चाहिए उसका इन प्रत्ययों के द्वारा इन ज्ञानों के में भी समवाय विषय रूपस्थित हो रहा है ऐसा वर्णन करना आपके लिए उपयुक्त होता कश्च समय इंद्रिय मान भी लो इन ज्ञानों में संवाय विषय है तो आपसे पूछता हूं आप जो सन्निकर्षों को मानते हो उन सन्निकर्षों में से कौन से सन्निकर्ष संवाय तक पहुंचा है बताओ कौन सा मानते नहीं है कह विशेषण विषय सेवा क्योंकि क्या हुआ वहां पर घट से संयुक्त हो गया चक्षु और उसमें स, उसमें विशेषम उपस्थित है रूप रूपवान घट बोलोगे ना रूपवान जब बोलोगे तो रूप क्या घटगा विशेषण है और उस विशेषण में साथ संबंध कौन है समवायेषण घट उपस्थित है ऐसे संयुक्त विशेषण से निकर्ष से समय को पकड़ में आएगा और रूप का समय देखना चाहेंगे तो आप रूप में रूपत्व है ना तो संयुक्त संवेत है रूप उसका विशेषण बनेगा समवाय तो संयुक्त संवेद विशेषण होता है और उसकी भी आगे जाओगे तो संयुक्त संवेद संवेद विशेषता। इस प्रकार जब कपाल में घट को देखोगे तो संयुक्त विशेषता। जब घट में रूप को देखोगे तो कपाल में घट घट में रूप तो संयुक्त संवेद विशेषता। और रूप में रूप को देखोगे तो संयुक्त संवेद संवेद विशेषता से निकल तो से समय रहेगा यह कहना है जो बेचे वहां पर जो कच्छस समय सिंधिया से निकल से विशेष भाव इंद्रिय विशेषण विशेष खंडन कर चुका हूं संबंध हो ही नहीं सकता ये तो आपका मन कल्पना करता ही अमुक विशेषण अमुक विशेष चीज देखो ना उल्टा कर दिया तो हो गया गड़बड़ क्योंकि आप गूतले घटा अब क्या हो गया भूतल विशेषण घट विशेष घटवत भूतलव अब क्या हो गया घट विशेषण भूतल विशेष उल्टा हो गया कि नहीं हो गया जो विशेषणता विशेष हो जाता है जो विशेषता वो विशेषण हो जाता है क्या इंद्रिय ने भी तुमको बता रहा है क्या ये उल्टा सीधा कभी ऐसा कभी वैसा कि तुम्हारे मन बुद्धि ने गारण कर लिया और आपने प्रयोग कर दिया सप्तम ने प्रयोग कर दिया तो विशेषण हो गया मधु प्रत्यय कर दिया तो कुछ और हो गया ये तो आपकी अपनी खोपड़ी का बात शब्दों के आधार पर निर्णय कर रहे हो सारी चीजें तो इंद्रियों ने तो नहीं बताया ना घट घट और भूतल दो चीज है इंद्रियां थोड़ी कह रहे घट को विशेषण रूप में देखना भूतल को विशेषण रूप देख करके घट और भूतल बोलना इंद्रिया तो निर्णय नहीं लेते इंद्रिया दिख तो रहा दिखा रहे भूतल में आश्रयता और घट में आश्रितता दिखा दे बस और उसके बीच में किसको विशेषण बनाया किसको विशेष बनाना कैसे बोलना क्या शब्द प्रयोग करना मतुप करना है कि सप्तमें प्रतिमा प्रयोग करना ये तो आपकी अपनी व्यवस्था है जब उन प्रतीतियों के आधार पर आप निर्णय नहीं दे सकते विशेष विशेष भाव का स्वरूप निर्णित नहीं हुआ अतएव जो कहते हैं हम पूर्व में ही इंद्रिय सनिकर्षत्व सिद्ध है विशेषण विशेष भाव को उसके इंद्रिय सनिकर्ष विशेषत्व हम मानते ही नहीं है यह बात हम पहले ही समर्थन कर दिया है अन्य कोई आप भी नहीं मानते हो और हो भी नहीं सकता है ना हो नहीं सकता और आप मानते भी नहीं हो अनभमात अत जो है किसी भी संकर्ष से इंद्रियों के द्वारा समय का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता अतः प्रत्यक्ष कोठी में नहीं है अनुमान कर लो अनुमान तो वैशिष्ट के नहीं मानते तब तो अनुमान प्रभा कर के देंगे ना भी प्राभा कर मत अनुमानम अनुमत अनुमानम प्रा कर अनुमत अनुमानम प्रमाणम प्रभाकरों के क्षेत्रों के द्वारा अनुमत अनुमान को तो भी नहीं माना जा सकता है तो तथा वो तो क्या अनुमान देते हैं यह गवि गोत्तम प्रत्यय यह गवि गोत्तम इस गौ में गोत्म जाती है इस गौ में गोत्व जाती है इस प्रकार से ज्ञान हुआ अधिकर्न, अधिकर्न ये पक्ष है अधिकर्ण अधिकर्तव्यता संबंध ये निबंधना कर्तव्य अधिकरण है गौ अधिकर्तव्य गोत्व ये कोई न कोई संबंध के पूर्वक ही हो सकता है संबंध निमित्त है ये जो ज्ञान है यह किंचित संबंध निमित्त मानना पड़ेगा ये क्योंकि यह अधिकरणात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हो यह घटे तंडला तंडोला में यह घटे तंडोला में संयोग संयोज निमित्तक ज्ञान हो रहा है उसी प्रकार से यह गवी गौतम में भी कोई ना कोई संबंध कमाना पड़ेगा ना उस संबंध का नाम रख देंगे बोलते हैं हम दूसरे के अधान देंगे भूतले घटो नास्ती प्रिया भी समय मानोगे घटा भाव को भूदड़ आप प्रत्यक के आधार पर चल रहे हो ना प्रत्येक तो आपके जैसे मैं दे रहा हूँ यह घटे तंडुला के समन्या भूतले घटो नास्ती यह भूतड़े घटो नास्ती यहाँ का हेतु है देखो ये प्रत्यय यह प्रत्यय है ना और अधिकरण अधिकृत भी दिख है अधिकरण कौन है भूदड़ अधिकर्तव्य कौन है घटा भी संबंध निमितक मान लो फिर यहां समय सम्बन्ध कह दो कभी अभाव भूतल में समय समझ मानेगा कोई विचार ही हो गया साध्या अधिकरण में तो चला गया आपका साथी क्या है समय ले रहे ना संबंध से अधिकरण अधिकर्तव्य संबंध हो गया समय सम्बन्ध निमित उसका अभाव कहाँ है यह भूतल है घट लेकिन वह आपका हेतु ये तो बैठा हुआ है इति प्रत्य न हो गया आप तो रहे तो अत्या खंडित हो गया तब दूसरे अनुमान करेंगे विशे विवाद विशेष विशेष विशे भाव संबंध निबंधनम विशिष्ट ज्ञान दंडित ज्ञानवत विवादास्पद कौन है यह कवि गोतम उसी को पक्ष बना कोई दिक्कत नहीं गौ में गोत विवाह ज्ञान है कैसा है वो विशेष भाव संबंध निबंधक है क्योंकि विशिष्ट ज्ञान होने से दंडी ज्ञान के समान दंडी ज्ञान क्या है? है, है।, है तार विशेष से विशिष्ट ज्ञान जैसा होता है वैसे ये भी हो रखा है इतने मानन तो तब क दे जैसा कहोगे फिर दूसरी जगह आपको दे दूंगा मैं कहा विनष्ट हो विनष्टो घट विनाशयुक्त विनाश रूपी विशेषण से युक्त विशिष्ट है कौन घट विशेष भाव बंद है ना यहाँ क्या समय मानोगे आप कि विनाश क्या चीज है प्रध्वंसभाव प्रध्वंसभाव से विशिष्ट घट बोल रहे हो ना आप विनष्टो घट का मान लीजिए घट ना प्रध्वंसा भाव विशिष्टो घट तो यहाँ पर प्रध्वंसा भाव को घट में समय मानेगा नहीं हो सकता इसमें लेकिन आपका हेतु जा रहा है। ये भी है ना। क्या है यह भी अनुमान उपेक्षा है उत्पन्न वस्तु भानं संवाय वस्तुपुरतंत्रतया भानम संवायगमक ये कथित त्र प्रव्यवेकनाम आगम सन्निधि आगमस उत्पन्न वस्तु वस्तुत संयोग विलक्षण कल संवायशबाच्य निचि वास्तविक हौताध्याय भूतले घट यहां पर जैसे घट पदार्थ का आगम आगम का मतलब प्राप्ति आगम का तत्पर्य है प्राप्ति और प्राप्ति कैसे होता है हमेशा संयोग से किस चीज को प्राप्त करना होगा तो संयोग पूर्वक जान होगा ना उसमें प्राप्ति और अथवा पहले से सन विद्यमान था ताजा तुम्हें क्या होता है पहले से विद्यमान है वस्तु का स्वरूप है ना वस्तु के साथ विद्यमान को ताेंगे आप इसलिए संयोग को भी निश्चय करने के लिए और को निश्चय करने के क्या शब्द प्रयोग कर दिया आगम और आगम ने प्राप्ति प्राप्ति का मतलब क्या होता है संयोगाधीनता और सन्निधि का तात्पर्य तालात्म्यों से रहित रहित होने के बावजूद भी उत्पन्न वस्तु पर फिर भी वह उत्पन्न वस्तु है यह भूतले घट उत्पन्न ऐसा प्रयोग कर रहे हो इसीलिए जो है उत्पन्न वस्तु के अधीन होने के कारण से उस भान को समवाय का गमक माना जाएगा ऐसी प्रति घटे घटत्व तो यह घटे घटत्व में क्या है घट उत्पन्न होगा तब घटत्व बुद्धि होगी उससे पहले तो होगी नहीं और घट प्राप्ति में घटत्व की बुद्धि की अपेक्षा थी अध में जो है घटत की उत्पत्ति से नहीं है और घट गट में घटक उत्पत्ति से भी नहीं है कि इन दोनों से भिन्न एक कल्पना करनी पड़ेगी ऐसा भवनात् ने कहा है उससे हम पूछना चाहते है भाई तथा प्रश्नव्य कि समवायेन व्याप्तम उतन बिना अनुपन्न हम आपसे पूछते हैं आप व्याप्ति के आधार पर बोल रहे हो कि अर्थपति प्रमाण से बोल रहे हो यदि व्याप्ति कहोगे तो फंसेगा अपनी व्याप्ति देखा था पहले व्याप्ति को तो प्रत्यक्ष में कहीं नहीं समस्या हो जाएगी ना उसको और अर्थपति कहोगे फिर साधारण रसायण को बताना पड़ेगा जिसका विरोध होने पर ही की जाती है इसे कहते समय के द्वारा व्याप्त है अथवा द्वारा उसके अनुपत्ति को लेकर कह रहे हो विना अनुपन्नमिति वैशिष्ट्य भान से अनुपन्न व्याप्त है जैसे धूम अग्नि अग्नि से व्याप्त है वैसे कई जीव प्रत्यो आपने बताया विशिष्ट यह वैशिष्ट भान समवाय से व्याप्त है क्या मन यत्र वैशिष्ट व्यानम संवाय, अग्नि, तो क्या हो गया? अग्नि से व्याप्त, उसी तर्द्र कैसे मानना तो चाहते हैं आप नतावत व्याप्ति तो हो सकता क्यों अन्य सहदर्शन व्याप्ति ग्रहण अरे कहा अपने सहदर्शन देखा था उसका कहीं ना कहीं देखा है क्या। का को आप देखते हो। उसी प्रकार से वैशिष्ट प्रतीय ने बिना अनुपन्न सम्वाय के ना अनुपत्ति क्या कर लू ये भी नहीं कह सकते हो भेद सहिष्णु ना अभेद्य है भेद सहिष्णु अभेद के द्वारा जो उत्पन्न हो सकता है अनुपत्ति भी नहीं कह सकते क्योंकि अन्यथा अनुपत्ति अर्थापति प्रमाण को तीन प्रकार से भंग किया जाता है ना क्या क्या युक्त बताया था कोई अर्थापति प्रमाण से कोई करना चाहिए उसको खंडन करना हो तो अन्यथा अनुपत्ति उसने कहा है हम क्या अन्यथ उपत्ति अन्यथापि उपपत्ति है और विरोधाच्छा तीन हितों अन्य उपपन हो सकता है जिस प्रकार से अपन कर रहे हो उससे भिन्न प्रकार से उपन्न हो सकता है तो आपके कहा मानने की क्या जरूरत है यह अन्य प्रकार से ही उपपन्न होगा आज जिस प्रकार से उस प्रकार से बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसे कहना है तो अन्य उपपत्ति उपत्ति अन्यप्य उपपत्ति अन्य थे उपत्ति और विरोधा विरुद्ध से भेदा भेद आपको तो समझ से उसकी उत्पत्ति हो सकती है अतः संवाय को मानने की कोई जरूरत नहीं है इस प्रकार से उनके अनुमान का खंडन कर दिया और उसके अलावा अनुमान तो खंडन हो गया और संवाय के सब के बारे संवाय पूछेंगे समवाय है अपने अधिकारों से अत्यंत अभिन्न या भिन्न या का है इत्यादि विकल्प उठा करके भी खंडन करेंगे